संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व इंद्र द्वारा वृत्तासुर के वध का प्रसंग राजा युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी अतुलित तेजस्वी वृत्तासुर की धर्मनिष्ठा धन्य है तथा उसका अतुलित विज्ञान और विष्णु भक्ति भी धन्यवाद के योग्य है भर श्रेष्ठ ऐसे प्रभावशाली वृत्त को इंद्र ने किस प्रकार मारा था और उन दोनों का युद्ध किस प्रकार हुआ था यह प्रसंग सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है कृपया उसका विस्तार से वर्णन कीजिए भीष्मजी बोले राजन पुराने समय की बात है देवराज इंद्र रथ पर सवार हो देवताओं को साथ लिए वृत्तासुर के युद्ध करने के लिए चले उन्होंने अपने सामने पर्वत के समान विशाल काय वृत्त को खड़ा देखा वह 500 योजन ऊंचा और 300 योजन मोटा था वृत्तासुर का ऐसा विशाल ढील डोल जो त्रिलोकी के लिए भी दुर्जय था देख देवता लोग डर गए और बहुत ही घबराने लगे यह देखकर इंद्र की जाँघे भी सुन्न पड़ गई आखिर युद्ध ठण ही गया और दोनों ओर से रणवाद्यों का भीषण नाद होने लगा देवराज इंद्र और वृद्धासुर की बड़ी कड़ी मुठभेड़ हुई तथा तो सारा भूमंडल देवता और असुरों की सेनाओं से एवं तलवार पट्टी त्रिशूर शक्ति तोमर मुद्गर, तरह तरह की शिला धनुष अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और अग्नि की ज्वालाओं से छा गया उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मादि देवता ऋषि सिद्ध और गंधर्व लोग विमानों पर चढ़कर वहां आ गए धर्मांत आकाश में चढ़कर इंद्र पर पत्थर बरसाने लगे इससे देवता लोग बड़ा क्रोध देवता लोगों को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सब ओर से बाढ़ बरसाकर कर उसकी पत्थरों की वर्षा बंद कर दी किन्तु महावली वृत्त बड़ा मायावी भी, भी था उसने माया युद्ध करके इंद्र को मोह में डाल दिया इसे इंद्र इंद्रमूर्छित हो गए तब वशिष्ठ जी ने रथ अंतर साम द्वारा उन्हें सचेत किया वशिष्ठ जी कहने लगे देवराज तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ दैत्य और असुरों का संहार करने वाले और तिलोकी के बल से संपन्न हो फिर इस प्रकार विषाद में क्यों पड़े हो देखो तुम्हारे सामने ये ब्रह्मा विष्णु शिव चंद्रमा सूर्य और समस्त महर्षिगण खड़े हुए हैं अतः तुम सावधान होकर शत्रुओं का संहार करो भीष्म जी कहते हैं जब महात्मा वशिष्ठ जी ने इस प्रकार इंद्र को सावधान किया तो उनके शरीर में बड़ा बल आ गया उन्होंने बुद्धिपूर्वक महायोग से संपन्न हो मृत्यु की सारी माया नष्ट कर दी तब बृहस्पति जी तथा दूसरे महर्षियों ने मृद्धास का पराक्रम देखकर महादेव जी के पास जा उसका नाश करने के लिए प्रार्थना की इस पर जगतपति भगवान शंकर के तेज ने भीषण ज्वर होकर मृद्धास के शरीर में प्रवेश किया और विश्व की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु इंद्र के वज्र में विराजमान हुए फिर महामति बृहस्पति जी परम तेजस्वी वशिष्ठ जी तथा तो अन्य सब महर्षियों ने इंद्र के पास जा एक चित्त होकर कहा देवराज वृत्त का वहादेव जी की बोले देवेश्वर इस वृत्ता शुल्क ने बल प्राप्ति के लिए साठ हजार वर्ष तक किया था और तब इसे ब्रह्मा जी ने व्र दिया था उन्होंने इसे योगियों की सी शक्ति अद्भुत मायावीपन महान पराक्रम और विचित्र तेज प्रदान किया है लो मेरा तेज तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है इस समय यह ज्वर के कारण बहुत व्यग्र हो रहा है ऐसी अवस्था में ही तुम भद्र से इसे मार डालो इंद्र ने कहा भगवान आपकी कृपा से मैं आपके सामने ही इस दुर्जय दैत्य को मार डालूंगा राजन जब वृत्ता के शरीर में ज्वर प्रवेश किया तो देवता और ऋषियों में बड़ी हर्ष ध्वनि होने लगी गिरा दिया बस देवता लोग सब ओर से हर्षनाथ करने लगे इस प्रकार वृत्त को मरा देख कर परम यशस्वी इंद्र ने विष्णु तेज से व्याप्त वज्र को लिए हुए स्वर्ग में प्रवेश किया कुरुश्रेष्ठ इसी समय वृत्त के देह से महाभयावनी ब्रह्महत्या हुई वह देवराज इंद्र को खोजने लगी देवराज स्वर्ग की ओर जा रहे थे उन्हें पकड़कर ब्रह्महत्या उनके शरीर में प्रवेश कर गई ब्रह्महत्या के डर से घबरा कर इंद्र कमलनाल में घुस गए और बहुत वर्षों तक वहीं छिपे रहे इंद्र ने उसे दूर करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु वह उससे अपना पिंड न छुड़ा सके तब वे पिताव ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सुर झुका प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने अपनी मथुर माली से ब्रह्महत्या को शांत किया और फिर उससे कहा कल्याणी यह देवराज है तो इसे छोड़ दे मेरा इतना प्रिय कर और बता मैं तेरा क्या काम करूं तू क्या चाहती है ब्रह्महत्या ने कहा आप त्रिलोकी के करता और तीनों लोगों में सम्मानित हैं जब आप प्रसन्न हैं तो मैं अपनी सभी कामना पूर्ण हुई समझती हूँ आप ही ने तीनों लोगों की रक्षा के लिए धर्म की मर्यादा बांधी है यह नियम आपका ही बनाया हुआ है कि जो ब्राह्मण का वध करे उसे ब्रह्महत्या लगेगी किंतु अब आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इंद्र को छोड़ देती हूँ आप मेरे लिए कोई दूसरा स्थान बता दीजिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या से कहा ठीक है मैं तेरे लिए स्थान निश्चित करता हूँ फिर उन्होंने उपाय द्वारा ब्रह्म को इंद्र से दूर किया उस समय उनके स्मरण करते ही वहां अग्निदेव उपस्थित हुए और उनसे बोले भगवान मुझे क्या आज्ञा है ब्रह्मा जी ने कहा मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्महत्या के कई विभाग करता हूँ उनमें से एक चतुर्थांश तुम ग्रहण करो अग्नि ने कहा प्रभो ठीक है मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार है किन्तु तो मुझसे इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी इतना मैं जानना चाहता हूँ ब्रह्मा जी बोले अग्नि यदि किसी स्थान पर प्रज्वलित अवस्था में तुम्हारे पास आकर कोई पुरुष औषधि पूजन नहीं करेगा तो तुरंत ही तुम्हारी ब्रह्महत्या उसमें प्रवेश कर जाएगी। जी के ऐसा कहने पर अग्नि ने उनकी बात मान ली और ब्रह्महत्या के एक चौथाई भाग ने उसमें प्रवेश किया इसके पश्चात पितामह ने वृक्ष तृण और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कही इस पर वे कहने लगे आपकी आज्ञा से हम ब्रह्महत्या हत्या के चतुर्थांश को ग्रहण करेंगे किन्तु आप इससे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए। बोले, जो पुरुष पुण्य तिथियों पर को काटेगा, या उसी के पीले उसी के पीछे लग जाएगी तब वृक्षादि ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उसका यथावत पूजन कर अपने अपने स्थान को चले गए फिर ब्रह्मा जी ने अपसराओं को बुलाकर उनसे मधुर वाणी में कहा सुंदरियों यह ब्रह्म इंद्र के पास आई है तो मेरे कहने से इसका चतुर्थान से तुम ग्रहण कर लो अपराओ ने कहा देवेश्वर आपके आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, किंतु इसे हमारे है के समय का भी विचार करने की कृपा करें ब्रह्मा जी बोले तुम निश्चिंत रहो जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ समागम करेगा उसी के पास यह चली जाएगी तब सब अपसराये ब्रह्मा जी की आज्ञा शुरू कर अपने स्थानों में जाकर विहार करने लगी इसके बाद लोकविधाता ब्रह्मा ने जल के लिए संकल्प किया तुरंत ही जल देवता उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे प्रभो तो हम उपस्थित हैं कहिए क्या आज्ञा है ब्रह्मा ने कहा देखो यह ब्रह्म हत्या के शरीर से निकलकर इंद्र के पास आई है सो मेरी आज्ञा से इसका एक चौथाई भाग तुम ग्रहण करो जल ने कहा लोकेश्वर आप जैसा कहते हैं हमें स्वीकार है किन्तु इसे हमारे निस्तार का समय भी तो निश्चित कर दीजिए ब्रह्मा जी बोले जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से जल में धूप खखार या मलमूत्र डालेगा तुम्हें छोड़कर वह यह उसी पर चली जाएगी और उसी में रहने लगेगी मिस्म जी कहते हैं राजन इस प्रकार इंद्र को छोड़कर ब्रह्महत्या हत्या ब्रह्मा जी के बताए हुए भिन्न भिन्न स्थानों में चली गई इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र ने अश्वेध यज्ञ किया महाराज इस तरह देवराज शक्र ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेकर उपाय पूर्वक वृत्तासुर का वध किया था जो कोई पुण्यतिथियों पर ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा को सुनावेंगे उन्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा इस प्रकार मैंने तुम्हें वृत्तासुर के प्रसंग से यह इंद्र का अद्भुत चरित्र सुना दिया अब तुम और क्या सुनना चाहते हो